भारतीय व्याख्यान वेदांत एक व्यक्तिक ईश्वर ने संसार की सृष्टि की इसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता यह हमने सर्वप्रथम समझ लिया क्या एक बालक भी आजकल इस बात पर विश्वास कर सकता है क्योंकि एक कुंभकार ने घट का निर्माण किया अतः एक ईश्वर ने इस जगत की सृष्टि की यदि ऐसा ही हो तो ईश्वर भी तुम्हारा एक कुंभकार ही हुआ और यदि कोई तुमसे कहे कि सिर और हाथों के न रहने पर भी वह काम करता है तो तुम उसे पागल खाने में रखने की ठानोगे तुम्हारे ईश्वर ने इस संसार के कर्ता व्यक्ति ईश्वर ने जिसके पास तुम जीवन भर चिल्ला रहे हो क्या कभी तुम्हें कोई सहायता दी आधुनिक विज्ञान तुम लोगों के सामने यह एक और प्रश्न पेश करके उसके उत्तर के लिए चुनौती दे रहा है वे प्रमाणित कर देंगे कि इस तरह की जो सहायता तुम्हें मिली है उसे तुम अपनी ही चेष्टा से प्राप्त कर सकते थे इस तरह के रुदन से वृथा शक्ति क्षय करने की तुम्हारे लिए कोई आवश्यकता नहीं थी इस तरह न रो कर तुम अपना उद्देश्य अनायास ही प्राप्त कर सकते थे और भी हम लोग पहले देख चुके हैं कि इस तरह के व्यक्तिक ईश्वर की धारणा से ही अत्याचार और पुरोहित प्रपंच का आविर्भाव हुआ जहाँ यह धारणा विद्यमान थी वहाँ अत्याचार और पुरोहित प्रपंच प्रचलित थे और बौद्धों का कथन है कि जब तक वह मिथ्या भाव जड़ समेत नष्ट नहीं होता तब तक यह अत्याचार बंद नहीं हो सकता जब तक मनुष्य सोचता है कि किसी दूसरे अलौकिक पुरुष के सामने उसे विनीत भाव में रहना होगा तब तक पुरोहित का अस्तित्व अवश्य रहेगा वे विशेष अधिकार या दावे पेश करेंगे ऐसी चेष्टा करेंगे जिससे मनुष्य उनके सामने सिर झुकाए और बेचारे असहाय व्यक्ति मध्यस्थता करने के लिए पुरोहितों के प्रार्थी बने रहेंगे तुम लोग ब्राह्मणों को निर्मूल कर सकते हो परंतु इस बात पर ध्यान रखो कि जो लोग ऐसा करेंगे वे ही उनके स्थान पर अपना अधिकार जमाएंगे और वे फिर ब्राह्मणों की अपेक्षा अधिक, अधिक अत्याचारी बन जाएंगे क्योंकि ब्राह्मणों में फिर भी कुछ उदारता है परंतु ये स्वयं सिद्ध ब्राह्मण सदा से ही बड़े दुराचारी हुआ करते हैं भिक्षुक को यदि कुछ धन मिल जाए तो वह संपूर्ण संसार को एक तिनके के बराबर समझता है अतएव जब तक इस व्यक्तिक ईश्वर की धारणा बनी रहेगी तब तक ये सब पुरोहित भी रहेंगे और समाज में किसी तरह की उच्च नैतिकता की आशा ही की नहीं जा सकती सकेगी पुरोहित प्रपंच और अत्याचार सदा एक साथ रहेंगे क्यों लोगों ने इस व्ययक्तिक ईश्वर की कल्पना की, की। कारण इसका यह है कि प्राचीन समय में कुछ बलवान मनुष्यों ने साधारण मनुष्यों को अपने वश मिलाकर उनसे कहा था तुम्हें हमारा आदेश मानकर चलना होगा नहीं तो हम तुम्हारा नाश कर डालेंगे यही इसका अर्थ और इति है इसका कोई दूसरा कारण नहीं महद भयम वद्रमुपम एक ऐसा पुरुष है जो हाथ में सदा ही वद्रद रहता है और जो उसकी आज्ञा का उल्लंघन करता है उसका वह तत्काल विनाश कर डालता है इसके बाद कहते हैं तुम्हारा यह कथन पूर्णतया फल है तुम लोग असंख्य जीवात्माओं के संबंध में विश्वास करते हो और तुम्हारे मत से इस जीवात्मा का न जन्म है न मृत्यु यहाँ तक तो तुम्हारी बात बिल्कुल युक्तिपूर्ण रही इसमें कोई संदेह नहीं कारण के रहने ही से कार्य होगा वर्तमान समय में जो कुछ घटित हो रहा है वह अतीत कारण का कार्य है फिर वही वर्तमान भविष्य में दूसरा फल उत्पन्न करेगा हिंदू कहते हैं कर्म जड़ है चैतन्य नहीं अतव कर्म के फल का लाभ पाने के लिए किसी तरह का चैतन्य चाहिए इस पर बौद्ध कहते हैं वृक्ष से फल प्राप्त करने के लिए क्या किसी तरह के चेतन की जरूरत पड़ती है यदि बीज बोकर पौधे को पानी से सींची जाए तो उसके फल लगने में तो किसी तरह के चैतन्य की आवश्यकता नहीं होती तुम कह सकते हो ऐसे काम कुछ आदि चैतन्य की शक्ति से हुआ करते हैं किंतु जब जबकि जीवात्मा ही चैतन्य है तो अन्य चैतन्य मानने की क्या आवश्यकता है जैन लोग कहते ही हैं यदि जीवात्माओं में चैतन्य रहे तो ईश्वर को मानने की क्या आवश्यकता है बौद्ध जीवात्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते जैन जीवात्मा पर विश्वास करते हैं परंतु ईश्वर नहीं मानते अब कहो तुम्हारी युक्ति और तुम्हारी नैतिकता की भित्ति कहाँ रह गई जब तुम अद्वैतवाद की आलोचना करते हो और डरते हो कि अद्वैतवाद से नैतिकता की सृष्टि होगी तो तुम्हें चाहिए कि द्वैतवादी संप्रदायों ने भारत में क्या किया इसे भी थोड़ा सा पढ़कर देखो यदि बीस हजार अद्वैतवादी बदमाश होंगे तो बीस हजार द्वैतवादी बदमाश भी होंगे साधारणतः तो यह कहा जा सकता है कि द्वैतवादी बदमाशों ही की संख्या अधिक होगी क्योंकि अद्वैतवाद समझने के लिए उनकी अपेक्षा कुछ अधिक बुद्धि सम्पन्न मनुष्यों की आवश्यकता होती है और उन्हें भय दिखलाकर उनसे सहज ही कोई काम निकाल लेना जरा मुश्किल भी है तो हिंदुओं अब तुम्हारे लिए यह क्या जाता है रह क्या जाता है बौद्धों के वारों से बचने के लिए कोई उपाय नहीं है तुम वेदों के वाक्य उद्धृत कर सकते हो परंतु बौद्ध तो वेद मानते नहीं वे कहेंगे हमारे त्रिपिटक कुछ और कहते हैं वे अनादि और अनंत हैं यहाँ तक कि वे बुद्ध के लिखे भी नहीं हो क्योंकि बुद्ध स्वयं कहते हैं कि हम उनकी आवृत्ति मात्र करते हैं किंतु हैं वे सनातन बौद्ध यह भी कहते हैं तुम्हारे वेद मिथ्या हैं, हमारे त्रिपिटक ही सच्चे वेद हैं तुम्हारे वेद ब्राह्मण पुरोहितों द्वारा कल्पित है उन्हें दूर करो अब तुम कैसे बच सकते हो बाहर निकलने का उपाय यह है कि बौद्धों से जो दार्शनिक विरोध है वह केवल द्रव्य और गुण को एक दूसरे से भिन्न मानने के कारण है परंतु अद्वैतवादी कहते हैं नहीं वे परस्पर भिन्न नहीं हैं द्रव्य और गुण में कोई भिन्नता नहीं है तुम्हें सर्प रज्जु भ्रम वाला प्राचीन दृष्टांत स्मरण होगा जब तुम सर्प देखते हो तब तुम्हें रज्जु बिल्कुल ही नहीं दिख पड़ती उस समय रज्जु का अस्तित्व ही लुप्त हो जाता है द्रव्य और गुण के रूप में किसी वस्तु के अलग अलग हिस्से करना दार्शनिकों के मस्तिष्क में एक दार्शनिक व्यापार मात्र है क्योंकि द्रव्य और गुण के नामों से वास्तव में किसी पदार्थ का अस्तित्व नहीं है यदि तुम एक साधारण मनुष्य हो तो तुम केवल गुणों को देखोगे और यदि तुम कोई बड़े योगी हो तो तुम द्रव्य का ही अस्तित्व देखोगे परंतु दोनों को एक ही समय में तुम कदापि नहीं देख सकते अतएव हे बौद्ध द्रव्य और गुण को लेकर तुम जो विवाद कर रहे हो सच तो यह है कि वह बेबुनियाद है परंतु यदि द्रव्य गुण रहित है तो केवल एक ही द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध होता है यदि तुम आत्मा के गुणों को हटा लो और यह सिद्ध करो कि गुणों का अस्तित्व मन में ही है आत्मा पर उसका आरोप मात्र किया गया है तो दो आत्मा भी नहीं रहता जाती क्योंकि एक आत्मा से दूसरी आत्मा की विशेषता गुणों ही की बदौलत सिद्ध होती है तुम्हें कैसे मालूम होता है कि एक आत्मा दूसरी आत्मा से पृथक है कुछ भेदात्मक लिंगों कुछ गुणों के कारण और जहाँ गुणों की सत्ता नहीं है वहाँ कैसे भेद रह सकता है तथा आत्मा दो नहीं आत्मा एक ही है और तुम्हारा परमात्मा अनावश्यक है वह आत्मा ही है इसी एक आत्मा को परमात्मा कहते हैं इसे जीवात्मा और दूसरे नामों से भी पुकारते हैं और हे सांख्य तथा अपर द्वैतवादियों तुम लोग कहते रहते हो आत्मा सर्वव्यापी विभू है इस पर तुम लोग किस तरह अनेक आत्माओं का अस्तित्व स्वीकार करते हो असीम क्या कभी दो हो सकते हैं एक होना ही संभव है एक ही असीम आत्मा है और सब उसी की अभिव्यक्तियां हैं इसके उत्तर में बौद्ध मौन है परंतु अद्वैतवादी चुप नहीं रह जाते दुर्बल मतों की तरह केवल दूसरे मतों की समालोचना करके ही अद्वैत पक्ष निरस्त नहीं होता अद्वैतवादी तभी उन मतों की समालोचना करते हैं जब वे उसके बहुत निकट जाते हैं और उसके खंडन की चेष्टा करते हैं वह सिर्फ इतना ही करता है कि दूसरे मतों का निराकरण कर अपने सिद्धांत को स्थापित करता है एकमात्र अद्वैतवादी ही ऐसा है जो दूसरे मतों का खंडन तो करता है परंतु दूसरों की तरह उसके खंडन का आधार शास्त्रों के दुहाई देना नहीं है अद्वैतवादियों की युक्ति इस प्रकार है वे कहते हैं तुम संसार को एक अविराम गति प्रवाह मात्र कहते हो ठीक है दृष्टि में सब गतिशील है भी तुम में भी गति है और मेज में भी गति है गति सर्वत्र है इसलिए इसका नाम संसार है इसलिए इसका नाम जगत है अविराम गति संसार में स्त्री धातु है जिसका अर्थ सरकना या गति होना है, होता है और जगत में गम धातु है जिसका अर्थ जाना होता है यदि यही है तो हमारे संसार में व्यक्तित्व के नाम से कुछ भी नहीं रह जाता कारण व्यक्तित्व के नाम से ऐसा कुछ सूचित होता है जो अपरिवर्तनशील है परिवर्तनशील व्यक्तित्व हो ही नहीं सकता यह स्विरोधी वाक्य है इसलिए हमारे क्षुद्र जगत में व्यक्तित्व के नाम से कुछ भी नहीं रह जाता विचार भाव मन शरीर जीव जंतु और वनस्पति इनका सदा ही परिवर्तन होता रहता है अस्तु तो अब संपूर्ण विश्व को एक समष्टि की इकाई के रूप में ग्रहण करो क्या यह परिवर्तित या गतिशील हो सकती है कदापि नहीं किसी अल्प गतिशील या संपूर्ण गतिहीन वस्तु से तुलना करने पर ही गति का निश्चय होता है अतः समष्टि के रूप में विश्व गति और परिणाम से रहित है यह मालूम हो जाता है कि जब तुम अपने को सम्पूर्ण विश्व में अभिन्न समझोगे जब मैं ही विश्व ब्रह्मांड हूँ यह अनुभव होगा तभी केवल तभी तुम्हारे यथार्थ व्यक्तित्व का विकास होगा यही कारण है कि अद्वैतवादी कहते हैं जब तक द्वैत है तब तक भय तेत छूटने का कोई उपाय नहीं है जब कोई दूसरी वस्तु दिखलाई नहीं पड़ती किसी भिन्न भाव का अनुभव नहीं होता जब केवल एक ही सत्ता रह जाती है तभी भय दूर होता है तभी मनुष्य मृत्यु के पार जा सकता है और तभी संसार बोध लुप्त हो जाता है अद्वैतवाद हमें यह शिक्षा देता है कि मनुष्य का यथार्थ व्यक्तित्व है समस्त ज्ञान में व्यस्त ज्ञान में नहीं जब तुम अपने को संपूर्ण समझोगे तभी तुम अमर होगे तभी तुम निर्भय और अमृत स्वरूप हो जाओगे जब विश्व ब्रह्मांड के साथ एक हो जाओगे और तब जिसे तुम परमात्मा कहते हो जिसे सत्ता कहते हो और जिसे पूर्ण कहते हो वह विश्व ब्रह्मांड से एक हो जाएगा हम और हमारी तरह की मनोवृत्ति वाले लोग उस एक ही अखंड सत्ता को विविधतापूर्ण विश्व के रूप में देखते हैं जो लोग कुछ और अच्छे कर्म करते हैं तथा उन सत्कर्मों के बल से जिनकी मनोवृत्तियां कुछ और उत्तम हो जाती है वे मृत्यु के पश्चात इसी ब्रह्मांड में द्रव्यादि देवों का स्वर्ग लोग देखते हैं उनसे भी ऊँचे लोग इसमें भी ब्रह्म लोग देखते हैं और जो लोग पूर्ण सिद्ध हो गए हैं वे पृथ्वी स्वर्ग या कोई दूसरा लोक नहीं देखते उनके लिए यह ब्रह्मांड अंतरहित हो जाता है उसकी जगह एकमात्र ब्रह्म ही विराजमान रहता है